सामान्य विशेष समुदाय द्रव्यम सामान्य और विशेष का समुदाय का नाम द्रव्य है एक वैशेषिकों के विरुद्ध में चल के बोल रहे हैं उन लोगों का कहना है सामान्य विशेष वत्वम आश्रयत्व है ना गंधवत्वम पृथ्वी गंधवती पृथ्वी है ना आश्रय को लिया सामान्य विशेष का आश्रय को द्रव्यमान और एक कहते नहीं, नहीं सामान्य विशेष का समुदाय ही द्रव्य जिसको पूर्व वर्णन कर चुके हैं विशेष क्या है शब्द आदि तो सामान्य क्या है मूर्ति रूपा स्ने रूपा व उष्णता जो है प्रणामित्व इस अबर विशेष की समुदित रूप जो है उसी का नाम द्रव्य है और असमूहित दो प्रकार का है दुष्टो तो ही समूह प्रत्यक्ष भेदावयगत शरीरम वृक्ष यूथम वनमी जिसके अवयगत भेद अभिव्यक्तनीय है स्पष्ट नहीं है जैसे आप रहे अभी पता नहीं कौन सा शरीर दो हाथ वाला दो पैर वाला की चार पैर वाला है कि कैसा वाला क्या मालूम अवयव का अभिव्यक्ति वहां नहीं है क्या समूह मात्र का नाम ले लिया आपने अनेकों अवय वाला एक संघात का आप नाम ले रहे हैं उस संघात के अवयव कैसे है क्या है यह अभी पता नहीं चल रहा है उस समूह को कहते हैं यहां पहला प्रकार का प्रत्यस्तमित अवयगत भेद प्रत्यस्त बने निरस्त हो चुका है अवय का भेद जिसमें अनिव्यक्त है कथन नहीं किया मैंने आपके हाथ पर तो लेकिन श्रीराम कहा जाने ऐसे नहीं कि आपका हाथ पैर अभिव्यक्त ही नहीं हुआ है ऐसा नहीं है ज्ञान में अभिव्यक्त नहीं हो पाता है इस समय भी आपका हाथ पैर है नहीं लेकिन शरीरम कहने से पता नहीं चल रहा है कुछ भी उस विषय में अवयों के बारे में उसको हम कहते हैं अभिव्यक्त नहीं शब्द के अनंतर होने वाला ज्ञान में अभिव्यक्त होने वाली पदार्थ की बात हो रही है वहां अवय स्पष्ट है या नहीं है। नहीं है तो पहला पक्ष दूसरा पक्ष स्पष्ट रहता है वृक्षा कह दिया इसी प्रकार से यूथम झुंड है वनम जंगल है किसका क्या कैसा कुछ नहीं पता लेकिन शब्द भेद अवय समूह द्वितीय दूसरा समूह क्या है शब्द के द्वारा वो जो है गृहित भेद है अवयवों का जिसमें ऐसे का नाम दूसरा समूह है जैसे दृष्टान्त उभये देव मनुष्य उभये समूह को बोल रहा है इन समूह का अवयों को मैंने बता दिया कौन है वो दो? देव और मनुष्य इसलिए उभये देव मनुष्य समूह से देवा हा एको भागो और मनुष्य भागा इस समूह का आप देख रहे हैं उभयात्म इस समूह का एक भाग देवता है और दूसरा भाग मनुष्य है यह बात स्पष्ट आपके इस वाक्य से प्रतीत होता है केवल उभये कहते तो पहला पक्ष उभय देव मनुष्य करेंगे तो दूसरे पक्ष का दृष्टांत है सच भेद और वह समूह भी भेद और अभेदा के की की अधीन होता है जैसे आम्र नाम वनम ब्राह्मणा नाम संग आम्र वनम ब्राह्मण संग भेदा भेद पर भेदाभेद के आधार पर व्यवहार हो गया आम के पेड़ों का वन है ब्राह्मणों का समूह है यहां पर भेदपुर कथन कर दिया और अभेदपुरक आम्र वनम ब्राह्मण संगठी का श्रवण न हो वह अभेदपुर ष्टी का श्रवण था वो भेद पूर्व कथन आम्राणाम वनम भेद पूर्व समूह का कथन हो रहा है और आम्र वनम अभेदपूर्व समूह का कथन हो रहा है यानी यहां पर भी अवैध दोनों में ज्ञात हो रहा है अवय दोनों में ज्ञात हो रहा है यानी एक में कैसे ज्ञात हो रहा है अत्यंत भेद पूर्व ज्ञात हो रहा है दूसरे में अभेद ज्ञात हो रहा है स पुनर्दिविदो युद्ध सिद्धावय भेदा भेद पूर्वक जो समूह का ज्ञान होता है उसे पुनः दो प्रकार की है एक अयुत सिद्धावय वाले हैं एक युद्ध सिद्धावय वाले हैं जो आपने दृष्टांत लिया क्या आम्राणा वनम या आम्र ब्राह्मणानां संघ ब्राह्मण संग ये जो है अयुद्ध सिद्ध नहीं है युद्ध सिद्ध वाले अयुद्ध सिद्ध में पार्थक्य नहीं हो सकता अवय का घटना बढ़ाना संभव नहीं है जैसे रूप है घड़े में उस रूप को आप घड़े का रूप को घटा बढ़ा सकते हो क्या नहीं हो सकते तो उसको हम क्या कहते हैं अयुद्ध सिद्ध है और आपने चार कलम थे एक हटा दिया अब भी समूह है लेकिन एक अय कम हो गया क्योंकि युद्ध सिद्ध थे संयोग से सिद्ध वो युद्ध सिद्ध संयोग के बिना जो होता है वो अयुद्ध सिद्ध थे युद्ध मैंने युगम दो से होने वाला दो से होने वाला उसको कहते युद्ध दो कहते न्यूनतम संख्या ना एक कई थी अनेक एक से ज्यादा वो अनेक है कौन से सिद्ध होने वाले का नाम युद्ध और जहां दो होते हुए दो नहीं अलग उसका अयुक्त सिद्ध संयोग से नहीं हो रहा है वहां इसलिए वहां संबंध क्या कल्पना किया नहीं समय संबंध अयुक्त सिद्ध में क्या होता है समवाय संबंध होता है और वेदांति ताजा संबंध वह कदा पुनर्द्विविधो युद्ध सिद्धा वय वो अयु सिद्धावयच युद्धावय दृष्टान्त समूह वनम संघ दृष्टान दिया गया संघात शरीरम वृक्ष परमाणु रीति ये अयु सिद्ध अवय वाले जो है समूह का दृष्टांत आप देखना चाहते है तो वह संघात क्योंकि बिना हाथ पैर ना कान वगैरह का शरीर होता नहीं ये सब अवय इसमें समय समझ से विद्यमान है अवय व अवयवी भाव में समय समझ मानते हैं ऐसे अयु सिद्ध अवय वाले शरीर वृक्ष परमाणु यह सब एक ही वृक्ष शाखा है पत्ते है, है, है, है, हैं फल है फूल है पर सारी चीजें हैं परमाणु रीति परमाणु भी क्या वाला स्वरूप वाला है अयु सिद्धावय भेदानुवत समूह द्रव्य मिति पतंजलि इसलिए अयुत सिद्ध अवय भेदानुवत समूह का नाम द्रव्य है पतंजलि महर्षि का सिद्धांत इसी को वस्तु का स्वरूप कहते हैं तो स्थूल हो गया और स्वरूप हो गया तीसरे नंबर में आता है सूक्ष्मता अतः किम ये सूक्ष्म रूपम इन भूतों का सूक्ष्म रूप क्या है त्रम भूत कारण तन्मात्र है भूतों का कारण स्वरूप है जो उसको सूक्ष्म कहा गया तको अवय एक अंतिम अंत्यावय परमाणु सामान्य विशेषात्मा अत शुद्धावय भेदानुता समुदाय तीस पर सभी तक समीक्षाएं वह अंत्य अवय को लेना यहाँ सूक्ष्म परमाणु नया वैशिष्ट भाषा में परमाणु इसे कहते हैं अवयव परमाणु एक को अवयव करते अंत्यवय किसी भी द्रव्य का पदार्थ का पृथ्वी जल तेज जेज वकाश का अंत्य जो अवय है उस अंत्य का नाम परमाणु है और वो परमाणु लेकिन कैसा है सामान्य उभयात्मक है द्रव्य अयुत सिद्ध अवय भेदान अयु सिद्ध अवय भेद परमाणु में भी अवयव है लेकिन अवयव को पृथक करके आप ग्रहण नहीं कर सकते जैसे घट से अलग कर दो रूप को पकड़ो नहीं हो सकता है ना घट से अलग करके रूप को ग्रहण कर सकते हो नहीं उसे परमाणु का भी अवयों को अलग करके आप ग्रहण नहीं कर सकते जिसे उन्हें अयुत सिद्ध अवयव वन से युक्त परमाणु भी है मानना पड़ेगा क्योंकि यदि वो परमाणु निरवय हो जाएगा ना तो व्यापक हो जाएगा समस्या हो जाएगी नयाकु में यह हमें ये अंतर कर दिया वो निरवय मानते हैं फिर भी परिचयन मानते पारिमंडल परिमाण से विशेष निरवय तत्व है वो इनका नहीं तत्व आकाशवत इससे उनका भंग हो जाएगा परमाणु फिर वो कहते हैं जय सवयम पारिमंडल ये वो कह नहीं सकता उनका परमाणु निरवयम पारिमंडल परिमाणत्वा तो इनका कहना है मुझे ऐसा नहीं हो सकता परमाणु विभूतरि तरी परमाणु विभू, विभू सियात निरवय प्राप्त आकाशवतम अनुमान कर देते ये उनके अनुमान को भंग कर देते निरवित सिद्ध करने के लिए इसलिए परमाणु सवयम अनुभूत अवयोग प्राप्त यह न करना पड़ेगा इसका आयुष सिद्ध अवयोग प्राप्त करना पड़ेगा अजय प्रथ ग्रहण नहीं होता और सवयव भी हो गया पारिमंडल परिमाणु मान्य कोई दिक्कत नहीं है कहते हैं कि हमारे मत में जो है परमाणु वो सामान्य विशेष है आयुक्त सिद्ध अवयों का भेद से अनुगत है ऐसा समुदाय विशेष का नाम परमाणु है वही इन वस्तुओं का तन सबसे कहा जाता है वही इन वस्तुओं का सूक्ष्म रूप एवं सर्वतन मात्रा इसी प्रकार से अन्य जिस पृथ्वी में समझा रहे हैं ये सारी बातें पृथ्वी में घटा के बता रहे हैं इसी प्रकार से जल तेज वायु आकाशवी तन मात्राओं को समझनी चाहिए एक ये तीसरा पदार्थ हो गया सूत्र में पांच थे ना नूप सूक्ष्म अन्वय अर्थवक्त उनमें से ये अब हो गया तीसरा अथब भूतान चतुर्थम रूपम भूतंग चतुर्थ है अनवय अनवय क्या चीज है वो बताने जा रहे ख्या क्रिया स्थितिशीला गुणा कार्य स्वभाव इसकी जो स्वभाव है तीन चीज ख्याति ज्ञान प्रकाश और क्रिया मनी प्रवृत्ति स्थिति मन मोह ये तीन चीजें हैं वो तीनों क्या क्यों यहां पर प्रत्येक के परमाणु में भी एक चीज रहेगा सभी के सभी त्रिणात्मक है परमाणु भी त्रिणात्मक इसलिए उसका अवयव मानना पड़ा क्यों गुण ही उसके अवयव है कैसा गुण उसका अवयव है अपने अपने, अपने स्वरूप के अनुसार उसके गुण के रूप में अवयव माननी पड़ेगी स्वरूपानुर अनुसार सूक्ष्म रूप के अनुसार उसके अवय गुण को अवय रूप कल्पना करना पड़ेगा व क्रिया स्थितिशिला गुणा कार्य स्वभाव जिनका स्वभाव क्या है कार्य प्रकट करने का उन तन मात्राओं से परमाणु से ग्रुण होगा तो मोटा हो ना व्यापक सृष्टि बनानी है ना तो वो कार्यों की बनाने के स्वभाव से युक्त है वो कार्य स्वभाव शब्द उसको अन्वय शब्द कर दिया परमाणुओं में विद्यमान जो गुण है पहले हो गया एकदम स्थूल ले लिया आपका स्थूल तो जो विशेष शब्द रूप स्पर्श हम देख रहे हैं वह स्थूल हो गया उसका सूक्ष्म क्या है कठिनता स्नेहता उ प्रणामित्व सर्वगतता ये पंचभूतों का अपना वो क्या था स्वरूप था उसमें सूक्ष्म रूप क्या है उनके परमाणु जो तन्मात्राएं मात्राएं हैं वो उसके सूक्ष्म और उनमें भी रहने वाला जो त्रिगुण है अवय भेद है अन्यक्त अवस्था विद्यमान अवय भे भेद जो अयुद्ध सिद्ध अवय शब्द जो कहा गया त्रिगुण वे ही उसका अनवय शब्द बुद्ध समझो अंत में आता है अर्थवत्व अतःम पंचम रूपम इन्हीं के पांचवा जो रूप है क्या है वो अर्थवत्व है अर्थवत्व क्या है कहते भोगाप वर्ग अर्थता गुणेशु अन्वयिनी अन्वयी ये अन्वय है अन्वयी में होने वाला जो भोगाप वर्ग है यही इनमें रहने वाला अर्थवत्व अन्वयोग्या गुण, अनवयोग परमाणवादी, उन परमाणुओ हमारे लिए भोग दे रहा आप आपके साथ उनका संबंध जब होता है आपके अंदर उसके प्रति कैसा ग्रहण आप कर रहे हैं आप भोगार्थ प्रवृत्त हो रहे हैं ये अपवर्गार्थ प्रवृत्त होते हैं उस पर निर्भर है उसी को यहाँ पर उनमें रहने वाला प्रमाण में रहने वाला अर्थ में रहता ही है अनवय में नहीं अनवयिनी अनवयनी गुणेश भोगाप वर्ग अन होकर के भोगात भोग भोगा और अपवर्गार्थता सिद्ध होता है गुणास्तमात्र भूत भौतिकेश सर्वम अर्थवा गुण हो चाहे तन्मात्राए हो चाहे भूत सूक्ष्म हो चाहे भौतिक सारी चीजों में सर्वम जो कुछ भी है वो अर्तवान ही होता है अर्तवान का तात्पर्य या तो भोग देने वाला होगा या देने वाला होगा पंचसु यादेशय तस् रूप से सर्वदर्शन जयश्च प्रादुर्भवती इस प्रत्येक इधानीम भूतेशु पंचसु इस समय में हमारे सामने विद्यमान जितने भी भूत भौतिक पदार्थ है उनके पांच रूपों को तक धर्म प्रकार से आप स्वयं कर लेते हैं संयम स्वरूप में संयम सूक्ष्म जिस जिसका रूप में संयम कर करो उस स्वरूप का असली चेहरा आपके सामने आ जाएगा उसका स्वरूप दर्शन जयपर्शन भी होगा और उस पर आपका कमांड हो जाएगा उस पर विजय प्राप्त करोगे वह वस्तु आपके अधीन हो जाएगा तत्र पंचभूत स्वरूपाणी जित्वा भूत जयी भवती इस प्रकार से पंचभूतों के जो पंच स्वरूप बताया गया है इन पर विजय पाने का पा कर के व्यक्ति भूत जयी हो जाता है भूत जयी होने से क्या हुआ आज तक आप भूतों के अधीन थे और अब भूत आपके अधीन हो जाएंगे है नही कह रहे देखो तज्जयाद भूत जैसे वत्स का पीछा पीछा करने वाली गाय हुआ करती है ना उसी प्रकार से इस योगी के संकल्प के अनुसार चलने वाले ये पंच भूत हो जाएंगे जो चाहे सो बना देगा जो चाहे सो दिखा देगा सब कुछ कर सकता है भूत उसके हाथ में हो गया जैसे चाय वैसे बना लेगा सदृश सैकड़ों शरीर बना लेते सदृश बना ले ये तो कृष्ण भगवान की स्थिति कर दिखाया विदृश बना दिया बाल बाल गायें बछड़े बछड़ी सब बना दिया और रासली में सदृश बना दिया सब कृष्ण सैकड़ों कृष्ण ही थे हाँ कोई मोटा कोई पतला बात अलग है जैसी छोकर वैसे छोकरा बन गया बात अलग है लेकिन था तो कृष्ण ही स्वरूप ही तो था तो इस तरह से कहीं स्वरूप सृष्टि भी बना सकता है चाहे तो अगणित आज चाहे विरूप सृष्टि बना सकता है अगणित ये विशेषता होती है बुद्ध जी योगी का अब इन पृथ्वी के धर्म को संक्षेप में इन्होंने जैसे बता दिया था ना सबका जानना जरूरी है पृथ्वी जल तेज वायु धर्मों को जो गनाया इन्होंने क्री विस्तृत भाषण में संक्षिप्त श्लोक में है देखिए आकाशो गौ, आकारो गौरव रौक्षम वर्णम स्थर्य में वच वृत्ति वेद क्षमाश्यम काठिन्य सर्वभोग्यता पृथ्वी के धर्म आकार गौरव मन गुरुत्व रौक्षपन है वर्णम मैंने सबको वर्ण करने में समर्थ है धारण करने में समर्थ है स्थिर तत्व वृत्ति वेद वृत्ति मैने सर्वभूताधारता वृत्ति से लेना सर्वभूत आधारता है उसके अंदर भेद मैने विदारणम क्षमा सहिष्णुता ये भेद है क्षमा से लेना इसलिए सहिष्णुता कार्यम और कृषता भी है काठिन्य कठिनता भी है और सर्व भोग्य भी है सभी के द्वारा भोग्य पृथ्वी तत्व जल में अपाम धर्मा स्नेह सौख्यम प्रभा शौक्यम मार्दव गौरव चयत शैत्यम रक्षा पवित्रत्म संधानम चौद का गुणा स्नेह चिकनापन गीलापन सूक्ष्म नृथ्वी ठोस जल ठोस नहीं है बनाया जा सकता तो बात अलग चीज है कृत्रिमता है वो। प्रभा उसे भी जो भास्वर शुक्ल है ना इसे कहते हैं अभास्व शुक्लम जले प्रभा अभाव शुक्ल है उसमें प्रभा शुक्ल कहते इसलिए रक्षा अप्रभा कर करते वस करना पड़ेगा सौक्ष्मता मार्दवम शुक्लता मार्दवम है गौरव गुरुत्व इसमें भी गुरुत्व जल में भी शैथ्यम शीतलता रक्षा रक्षा की सामर्थ्य भी जल में किस दृष्टि से घर रहे परिखा ही बनाया जाता था पहले पहले जो किला होता था ना चारों तरफ जल की परीक्षा होती थी लकड़ी का पुल बना दिया आर पार होने के लिए शत्रु आएगा तो लकड़ी का पुल काट दिया रस्सी काट दो पुल अंदर चला अब वो शत्रु अब देश में नहीं ऐसे करते थे पहले इसे परीक्षा आदि गुणों से भी संपन्न है रक्षाई सामर्थ्य से संपन्न है और जल के वे अप्रता नहीं है पवित्र बागे नहीं कर जल से जो करोगे और कभी कर संधानम दुर्गा द्वारा रक्षाकत्तम संधानमच विशिष्ट विशिष्टान मेलनम ऐसे जैसे आता देती नहीं तो विशिष्ट अलग अलग विशेषता दान ये कर्ण भी अलग अलग था उसको आपने पानी डाल करके सान लिया है रेत लाया सीमेंट लाया मिला जो लगे बना दिया माल नहीं मसाला बन गया बोलते मसाला बोलते उसको। तो ये जो मिलन की क्षमता है ये जल के सामर्थ्य किसी अन्य का नहीं इसे कहते हैं ये सारी चीजें ओज का गुणा है, जल के गुण है धर्म आज्ञा है ऊर्धा दग पाचकम लघु भास्वरम प्रध्वंसि वही भिन्न लक्षण वो ऊर्द भाग नीचे नहीं आता पृथ्वी को फेंको वहां पर नीचे आ जाएगा पानी फेंकोगे तो नीचे आ जाएगा उसे गुरुत्व था इसे गुरुत्व नहीं है अग्नि जलाओ ऊपर ही जाकर उर्ध भाग पावकंस हरे पावक है सबको पवित्र कर देने वाला है दगरी जलाने वाला है पाचकं और पाचक भी है इसलिए भाग है, जिसने वो लघु है हल्का है भास्करम शुक्लम तेजसी भास्कर शुक्लता है प्रध्वंसी सब विनाशक है आग लग जाए गाँव पूरा जलह छोड़ देता है प्रध्वंसी भी है और अत्यंत ओजस्वी भी है यह पूर्व दो के अपेक्षा से अत्यंत विलक्षण तत्व है पूर्वाभ्याम भिन्न लक्षण तेज वायु या धर्म तिर ये ज्ञानम पवित्र स्व आक्षेपो नोदाया अच्छा धर्म पृथक विदाह ज्ञानम तिरिय घूमने फिरने वाला टेढ़ा मेढ़ा चलता है, मर्जी से हवा का को कोई आप रूट नहीं होता हवा को कोई सड़क नहीं बनाने की जरूरत है वो तो अपनी मर्जी से चल देता है ऊपर नीचे टेढ़ा मेढा सब जगह ऐसी चलता वो भी सबको शुद्ध करता है दुर्गंधों को भी सुखा करके उड़ा करके जो है पूरा क्षेत्र को पवित्र कर देता है नहीं तो वह कहीं आयु के स्वभाव ना होता तो यहाँ बैठना मुश्किल हो जाता <laughs> हा इतने लोग है कोई कोई टियर गैस छोड़ देते हैं ना तो कैसे बैठोगे वो तुरंत हवा उसको साफ कर देता है यहाँ से तो पता नहीं चल पाता अगल बगल वाले को थोड़ा बहुत कभी कभी पता लग जाता ज्यादा नहीं होता इधर उधर <laughs> तो कहते पवित्र कर देने का भी क्षमता है आक्षेप हो आक्षेपने पात्र गिराने की भी क्षमता है हवा की ही वस्तु को गिरा देता है एक जैसे फेंक देता है उठा करके भी एक क्षमता हवा के अंदर है कहां से वस्तु को ले जाके फेंक देता है अतूफाना दी चले तब पता चलता है ना सामान्य हवा में नहीं है विशेष स्वरूप उसका जब खुलता है तो पता लग जाता है क्या क्या कर देते हैं अभी कर दिखा ना बारह देशों का जो है परेशान कर रखा उभी राये, उभी राये, डरा भी रहे लोग बेचा रहे ये इसकी क्षमता बड़ा विचित्र है हाँ, पाथनम क्षम आक्षेप नहीं अपातन आसमता क्षिप्य नोदन कंपन शरण शब्द के बिना कंपन होता है साक्षात शब्द श्रवण इसका नहीं होता कंपनम नोदना संयोग से शब्द उत्पन्न होना उसको नोदनम कहते हैं और बलम उसका बल तो आप सब अनुभव करते ही हैं है ना थोड़ा आप संभालेंगे नहीं तो आप उड़ा के रह जाएगा वो इतना बल है इस वायु में वायुपुत्र है ना भीम वायुपुत्र हनुमान देख लो भलवानी तो है ये बलीबल है चलम और स्वभाव क्या इसका कभी स्थिर नहीं होता चलते रहने वाला है अच्छा यथा इसका स्वभाव एक और है छाया नहीं पृथक हवा की छाया कभी आ किसी देख नहीं सकता अच्छा रोक्षम सबको सुखाने के स्वभाव वाय और धर्मा आकाश के धर्मों की व्याख्या करते हैं सर्वतो व्यूह अविष्टंभे चय आकाश धर्म व्याख्या था पूर्व धर्म विलक्षण सर्वो गति सर्वे पक्षे आकाश सब सब पहला सर्व सर्व सर्व गत्तं। सर्व गत्तं। का सत्सत्ला धर्म सर्वतत्व सर्वग्थ और अव्यूह व्यूहक नर्व पदार्थ विश्लेष कारण ही को धारण नहीं करता कर को प्राप्त नहीं करता सभी वस्तुओं का विश्लेष कारण होता है सर्वपदार्थ विश्लेष कारणम अभ्यूह और अविष्ट विष्टक नहीं है वो अवरोधक नहीं बनता सबका अवकाश देने वाला है अवकाश अवकाशदातृत्व आकाश संलक्षण कवीय त्रया तीन मुख्य धर्म आकाश सर्वगत है वो विश्लेषक है वो और अवकाश दाता है यह आकाश धर्म है व्याख्याता, पूर्व धर्म विलक्षण पूर्व चार भूतों के परीक्षा से विलक्षण है इनके इस प्रकार से पांच भूतों का जो धर्म है उसका स्थूल रूप है उसका जो स्वरूप उसकी सूक्ष्म रूपता उसके अनवय रूपता अर्थवत्ता इन पंच पर संयम करने पर क्या होता है व्यक्ति भूत जी हो जाता है भूत जी होने से भूत हमारे पीछे घूमेंगे हम भूतों का पीछे नहीं जाएंगे है ना भूत भूत नहीं लेना ना पंच महाभूत भेज भाई हाँ भूत हमारे और पीछे भागे वो भी गलत है, है ना? हम भूत का पीछे वो भी गलत है दोनों खराब है नो तो, तो, तो, उससे क्या लाभ होगा लेकिन हमारे वश में हो जाए समस्त बुद्ध से लाभ क्या कि लाभ जानना सभी चाहते हैं लाभ हर बात का लाभ बनिया नंबर एक हर मनुष्य है बिना लाभ का को कोई परवती नहीं होता आजकल ब्राह्मणों का भी यही हाल हो गया है पहले ब्राह्मणों में था कि बिना लाभ सोचे चलते थे। अब ऐसा नहीं रह गया ब्राह्मण सबसे पहले जानना चाहता है क्या लाभ है बुद्धिमान तो है ना जितना तो बुद्धिमान होता है उतना ही वो ज्यादा इन चीजों में घुस गया बुद्धि का दुरुपयोग कर रहा है तो नहीं पहले तो कुछ नहीं सोचना समझना हाँ चलो हाँ चल दिया ठीक है गुरुजी ने कह दिया सोचना क्या है क्यों हम क्यों चले आपके साथ आप कहा जा रहे हैं उल्टा गुरु से पूछने वाले हो गए हैं। वहा कैसा रहेगा क्या रहेगा क्या, रहे क्या करेंगे आप दुनिया भर प्रश्न हो जाता है बड़ा मुसीबत है, है? दक्षिणा मिले ना मिले अरे वाह खाने पीने तो ठंडी मिलनी चाहिए वो पहले व्यवस्था नहीं जाएगी सोने को रजाई मिल जाएगी नहीं ठंडी मिले जा रहे हैं तो यहाँ से ढोना पड़ जाए खर भी बनना पड़े तो क्या काम पहले पता ना हमें चाहिए कैसानर जो वक्त पर बने खर यहाँ से ढोना पड़ेगा कि वही रिजर्व है पहले से इंतजाम पहले से है या नहीं ये जानना चाहते सब पहले इनके चलो देखा जाएगा जो होगा जैसा होगा पे चल पड़े हैं जब घर से निकले साथ सोचा था क्या क्या साधु में जाएंगे वहाँ एसी भी लगा रहेगा हमको कमरा बढ़िया मिलेगा सी कमरा कौन सोचा था मैं जैसे मिला वैसे रह रहेगी नहीं रह रहे सोने के लिए बोरी भी नहीं होता जब कई जब आते हैं नए नया पर हम देखते है कुछ भी नहीं होता है अब देगा साल भर कमरे में घुस गए जहाँ जो माले माल इतना सामान है कि इतना बटोर का हो गया पूछो ही मत हालत वहाँ के यही देख लो सत्यदर्शन आश्रम में जब यहाँ आए तो कुछ भी नहीं था दो, दो, दो, दो, दो।, नहीं, दो थे इतने ही कमरे थे इतनी नहीं सामान क्या था कुछ भी नहीं था डरी नहीं था बोरी अवधुत बाड़े वाले ने बोरी दिया बोरी पर बैठ के पड़े पढ़ाए ताट बिछा करके पढ़ते पढ़ाते थे हम यहाँ तो बढ़िया दरिया हो गए कंबल हो गए ठंडा लगे विद्यार्थियों में कंबल बिछाई जाती है अभी तो बताओ क्या से क्या होते गया? न, होना गलत नहीं है उसका सदुपयोग करना भी गलत नहीं है उसमें आसक्ति होना सबसे खराब प्रोसेसन इज नॉट बैड बट अटैचमेंट इज समस्या लोग पोजेशन से भागते हैं और अंदर से अटैचमेंट रहता है व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ़ दैट तो कोई प्रयोजन नहीं बाहर से भी रखते अंदर ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए तो so, क्या फायदा बाहर से सब कुछ अंदर से कुछ भी नहीं चाहिए किसी के प्रति कोई भावना नहीं किसी से कोई आसक्ति नहीं वो उसके भी बाहर से व्यक्ति करने वालों को क्या हालत होता है तो सब आप देख ही रहे जानते ही हूँ खुद में देख लो दूसरे में भी देख लो देख के सीखने की शिक्षा तो हमें अनाधिकार से प्राप्त है कम से कम पृथ्वी जल अग्नि वायु सबको देख देख के तो में आप देखते सीख रहा है चौबीस गुरुओं को बनाया तो देख के तो सीखा कोई आ करके कर उसको शिक्षा नहीं दे मेरे से सीख लेना भाई तुम तो। सीखना भी अनेक प्रकार से होता है तो उसमें सबसे श्रेष्ठ वो है जो देख के सीख लेता है फिर सुन के सीखने वाला सुन के सीख लिया उसने केवल तो और भी अच्छा है और करके सीखने वाला सबसे घटिया है बताने पर भी ना सीखने वाला तो पशु ही है वो तो पशु है यहाँ तो ऐसे बहुत है बताने पर भी कोई नहीं सीखता है और कहते बिहारे महाराज का स्वभाव बताते ही रहते उनका स्वभाव है हम हमें पर ढंग से चलना है जैसे ना गाय भैंस तो यही होता है ना नहीं तो उनको लगाम लगाने की जरूरत क्या आप लगाम क्यों लगाते हो घोड़े को गाय भैंस भैंस को क्यों लगाते है? क्यों आप चाबुक लेते हैं आपके बताने पर वो चलता नहीं वो यही कहता रे मालिक बताते रहता है मैं आपने चलते रहता तब आपको क्या करना करे घर खींचो पीटो चल इधर चल, बोलना पड़ता है इसलिए सब पशु ही हैं। सब महात्मा में नहीं हो रहा है सब पशुओं में ये हाल हो रहा है महात्मा कहाँ है महात्मा होते तो ऐसा होता क्यों ऐसा हो ही नहीं सकता पहले कह तो रावण और काल में भी घुसे पड़े पर ये सब खराब करते हाँ क्यों तो नहीं ये तुमने तो कहा अंदर से तुम्हारे अंदर आ सकती है वासाएं है वो जब तक नहीं छोड़ा बाहर से बने आप कुछ भी रहे कैसा भी रहिए वो व्यर्थ ही है तो कोई प्रवचन सिद्ध होता है ये चीजें होना गलत नहीं उसमें आसक्ति नहीं होना वो अच्छी जिसे यहाँ पर भी कहेंगे उसे क्या होगा क्या लाभ है तो लाभ की ओर ही बात हो रही है तो अनिम्य सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी तथो अनिमार्य प्रादुर्भाव काय संपत्त तथर्म अनिघात अक्ष तीन चीजें होगी अनिम्य अष्ट सिद्धियों की अभिव्यक्ति हो जाएगी प्राप्ति होगी दूसरा काय की प्राप्ति होती है तीसरा त धर्म अनविघात काय धर्म के अभिगात नहीं होता अनविघात की भी सिद्धि हो जाती है शरीर के धर्मों से आपका भी आपको बाधित नहीं होना पड़ेगा जो सुख दुख है भूख प्यास है इनसे आप बाधित कभी नहीं होंगे ये तीन चीजें भूतजय उनसे प्राप्त होता है तथा भवती अणु अनिमा से क्या है अणुभवती करता वह सूक्ष्म मच्छर बन के निकल जाएगा नहीं घुसा था ना हनुमान जी वो भी पकड़ लिया लंकी ने छोड़ी नहीं हो मच्छर बन के घुस रहे थे अब वो भी बहुत तेज थी उसने हाँ देख लिया अच्छा अरे मेरे बिना जाए तुम कैसे जाओ पहले मेरा कल्याण करोगे तब अंदर जाने दूंगा पकड़ लिया उसने तो उसके कल्याण के तब अंदर जाने को मौका मिला तो इस जाए शुक्ष रूप धारण करके निकलने की क्षमता घूमने फिरने की लघेमा लघु हल्का हल्का हो उड़ गए तभी तो नहीं तो उड़ेगा कैसे उड़ेंगे अरे तो थोड़े उड़ता है एक बंदर एक पेड़ से दूसरा पेड़ इतने योजना उड़ गया उतर तो तो तो लघुता के कारण महिमा महान भगवती विभू भगवती विशाल शरीर धारण कर दी पेट के अंदर घुस गए और ऐसे विशाल होके तो विशालता भी उनके अंदर, से तो निधि के दाता करते तो उसके पास है ना इसे दे भी सकता है इसे कहते आप निधि के दाता हैं, इसे आप दीजिए हमको रोज पाठ करते अष्ट तो सिद्धि नवनिधि के दाता नहीं महान भगवती प्राप्ति अंगुल्य ग्रहण भी स्पर्शित चंद्र सम्रम समिति प्राप्ति हो जाती सब संकल्प मात्र से प्राप्त अंगुल्य ग्रहण का मतलब क्या विचार मात्र से संकल्प मात्र से चिंतन मात्र से वह चंद्र को स्पर्श करने की आनंद प्राप्त कर सकता है प्राकाम्यम प्राकाम्यता क्या है इच्छा ने नो इच्छा का अभिघात न होना इच्छा का भंग ना होना जो चाहो हो वो हो जाना कैसे हो भी दृष्टांत, भूम हो उन्म्जती निम्जती पृथ्वी में डूबगी लगा दिया चुल्लू पानी क्या ए ठोस पृथ्वी के अंदर डूब जाएगा फिर वहां से बाहर भी आना चाहेगा तो वो भी करामत करके दिखा विकास करेगा यथाउक जैसे जल में सभी डुबगी लगा के उठते हैं उसी प्रकार वसितम ये जो पांचवी सिद्धि है वसितम एक दो तीन चार छठी है छठी भूत भौतिकेश अन्य भूत भौतिक जितने भी है उन सब सबको अपने वश में रखने वाला होता है और खुद किसी का भी वश में नहीं जाता अवशिष अन्य अन्यों का वश में नहीं जाएगा ईश्वर सातव तेसाम प्रभाव्य व्यूहना पंचभूतों का प्रभाव उत्पत्ति लय स्थिति आदि चीजों पर अनुशासन करने वाला हो जाता है यत्र कामसाई तम सत्य संकल्प था यथा संकल्प तथा भूत प्रकृति नाम अवस्था जैसा संकल्प होगा उसका वैसे उसकी भूत और सारी चीज की अवस्थित हो जाती है नक्तोपि पदार्थ प्रयास करोती लेकिन उल्टा काम कभी नहीं करता विशेषता है शक्तोपी पदार्थ विपर्यास हम अग्नि को ठंडा कर दो ऐसा नहीं करता उल्टा उल्टा काम पदार्थों का विपरयास पर कभी नहीं करेगा योगी क्यों कस्मात अन्यत्र काम अवसायन पूर्व सिद्ध से तथा भूत संकल्प पाध्य तुम्हारे भी जो पूर्ववर्ती सिद्ध लोग हैं उनका संकल्प ऐसा है उनका ही नहीं पूर्वेश गुरु ईश्वर का संकल्प ऐसा है उसका दो नहीं जाता खुद के, लिए नहीं। खुद के लिए भी नहीं करेगा कर क्यों करेगा तो जब उपयोग करने वाले में उपयोग क्या है अग्नि को ठंडा करने कोई उपयोग होगा क्या बैठ के क्या लाभ अरे पागल है क्या क्यों दिखाएगा हेलो स्थिति दिखाने के लिए होता है क्या अभी क्या सुना था <laughs> ये तो आपने कहोली के रास्ता खोलने के लिए है दुनिया प्रति का पैसा कमाने के लिए थोड़ी वो तो मंत्र से हो जाएगी वो सब मंत्रों से हो जाएगा वो सब जड़ी बूटी मंत्रों से आगे कहेंगे ये सब कोई जरूरत नहीं सब लफड़ा करने का <laughs> ये सारी स्थितियाँ अपने मौख के लिए प्रयोग करने के लिए है वो सब तो मंत्र तंत्र से भी काम होता आपने देखा एक बार कोई विदेशी लोग आए और विपरीत गंगा विपरीत मार्ग से गंगोत्री तक जाने का उन्होंने तय कर लिया और चल दिया नौका से गंगा सागर से बड़े अपमान की बात है भाई गंगा जी जो है को अतिक्रमण कर जा रहा है तुम विपरीत रास्ते से अब कोई भावुकता भावुक महात्मा उसके मन में आया मेरी गंगा का अपमान हो रहा है इसी की वेग का अपमान कर रहा है ये इलाहाबाद में बैठे बैठे तट पर उसने घुमाई हो मंत्र मारा तो बस वहीं घूमने लग गया लोग जाग तो मोटर मोटर तो लाया, लाया, एक इंच आगे नहीं बढ़ा घूम कर वही घूम था वही घूमते कुछ नहीं तब फिर सुन रखा सब पहले सब पढ़ लिख करके तो आया तो समझ करके यहाँ से भी होते हैं तो उन्होंने चारों तरफ लगाए भीड़ लगा दिया पता लगाओ कौन महात्मा नाराज हो गया क्या हो गया क्यों बांध दिया और फिर उस महात्मा ने कहा माफी मांगो ये करो गंगा मा का पूजा करो हम खूब खूब उसकी जो परेड कर दिया अच्छी तरह से करा करते बोला जा तू केवल मंत्र से तो कितना बड़ा सिद्धि कर देता है फिर भी आए आते आते देह प्रयाग से दे आगे तो जा नहीं तक गया बस उसके तो आगे बढ़ी गंगा जी फेंक देती थी उसके पीछे चल ही नहीं सके तो ऐसे भी होते हैं ना तो इसलिए सिद्धियां दुनिया को दिखा दो लाभ उठाने के लिए नहीं बताए जा रहे सृष्टि का हित में प्रयोग करना है और स्व का हित में प्रयोग करना उसके लिए ही होते हैं सब हैं इसलिए मुख्य लक्ष्य इन सारी चीजों का मोक्ष के लिए ये सब बाधा है ना आपका शरीर भी बालक है भाई तब तो बालक बनते हैं उस पर विजय पाओगे तो उनकी वो बाधा दूर हो गई फिर उसमें रहते हुए उनके बाधाओं से रहित होकर के अब मार्ग में आगे जा सकते हैं इसीलिए सारे वर्णन किए जा रहे हैं इसलिए कहा कि उनका प्रश्न एक कर क्या होगा ये समाधव अंतराया पहले बोल चुके हैं अंत तो में आया शकतो भी क्यों पुरुष हैं जो, है, जो आपसे पहले सिद्ध हो चुके हैं जिनकी याम संकल्प सिद्धि थी उन लोगों ने इन भूतों का जैसा पूर्व में वर्णन आया है पृथ्वी आदि पंचभूतों के धर्म उन धर्मों का ही उन्होंने निश्चय कर दिया संकल्प किया हुआ है उनके अन्यथा तो फिर आप उसके विपरीत संकल्प क्या होगा या तो उनका संकल्प विफल विफल हो, होना चाहिए या आपका संकल्प विफल होगा दो में एक विफल होगा ना विफल होगा तो क्या है वो एक सिद्धि भंग हो गई या तो पूर्व का सिद्धि भंग पूर्व योगियों का, या तो आपकी सिद्धि भंग माननी पड़ेगी है ना कि उनका संकल्प ऐसा है उसकी विपरीत आप संकल्प और आपके संकल्प के अनुसार हो जाएगा तो उनका संकल्प भंग हुआ कि नहीं हुआ ईश्वर का संकल्प भंग हो जाएगा मानोगे कोई मानेगा नहीं अतव शक्तों की न विपर्यासो क्रिय अष्टौ ऐश्वर्यानी ये आठ ऐश्वर्य पहले चार प्रकार की जो सिद्धि है स्थूल में संयम करने से प्राप्त हो जाता है स्थूल रूप है ना पंच में स्थूल रूप में संयम करने से पहले चार अनिमा लघिमा महिमा प्राप्त की ये चार चीजें प्राप्त हो और प्राकाम में जो पांचवा है स्वरूप में संयम करने से होता है और अंतिम जो तीन है वो अंतिम तीन क्रम से लेना कौन सा सूक्ष्म अन्वय अर्थव सूक्ष्म पर ध्यान किया तो उससे वशित्व प्राप्त हुआ अन्वय पर ध्यान पर ईशित्व और अर्थत्व ध्यान देने पर संयम करने पर यमावसायित्र नाम की सिद्धि पांच तत्वों पर संयम करने पर पांच स्वरूपों पर जो आठ प्रकार की सिद्धि ये क्रम समझना है अच्छा काय संपत्ति क्या है दूसरा फल बताया था आपने बुद्ध का वो अगले सूत्र में आएगा कहेंगे अगले सूत्र में काय संपत्ति का वर्णन होता है और तत् धर्म अनविघात का वर्णन